संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व धर्माचरण से लाभ तथा राजा के धर्म उत कहते हैं राजन जब राजा धर्म का आचरण करे और समय पर वर्षा हो तो उससे जो धन धान्यादि संपत्ति होती है उसके द्वारा प्रजा का बड़े आनंद से पालन पोषण होता है सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग ये सब के सब राजा के आचरण में स्थित है राजा ही युग का प्रवर्तन होने के कारण युग कहलाता है चारो वर्ण चारो वेद और चारों आश्रम ये सब राजा के प्रमाद से नष्ट हो जाते हैं जब राजा धर्म की ओर से असावधान हो जाता है तो गार्हपत्य आह्वनि और दक्षिणाग्नि ये तीन अग्नि रिक शाम और यजु ये तीन वेद और दक्षिणाओं के साथ संपूर्ण यज्ञ विकृत हो जाते हैं राजा ही प्राणियों को जन्म देने वाला और राजा ही उनका नाश करने वाला है धर्मात्मा होने पर वह जीवनदाता है और पापी होने पर विनाशकारी राजा के प्रमादग्रस्त हो जाने पर उसकी स्त्री पुत्र बांधव तथा मित्र सब मिलकर शोक करते हैं उसके हाथी घोड़े गौ ऊंट, खच्चर और गधे आदि पशु दुख पाते हैं विधाता ने दुर्बल प्राणियों की रक्षा के लिए ही बल संपन्न राजा की उत्पत्ति की है निर्बल प्राणियों का महान समुदाय राजा के ही ऊपर टिका हुआ है राजन दुर्बल मनुष्य मुनि और जहरीले सापों की दृष्टि को मैं बड़ा दुस्सह समझता हूँ इसलिए तुम दुर्बलों को कभी न सताना वे जिस कुल को अपने से जला डालते हैं, उसमें फिर कोई अंकुर नहीं चूसने का प्रयत्न न करना क्योंकि मुझे भय है जैसे आग अपने आश्रयभ काठ को जला देती है उसी प्रकार दुर्बलों की दृष्टि तुम्हें भस्म न कर डाले झूठे अपराध लगावे जाने पर जब दीन दुर्बल मनुष्य रोने लगते हैं, हैं, उस समय उनकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वे कलंक लगाने वाले के पुत्रों और पशुओं का नाश कर डालते हैं जैसे पृथ्वी में बोया हुआ बीज तुरंत फल नहीं देता उसी प्रकार किया हुआ पाप भी तत्काल फल नहीं देता समय आने पर ही उसका फल मिलता है जहां निर्बल मनुष्य मारा जाता है और उसे कोई रक्षक नहीं मिलता वहां उस सताने वाले पापी को दैव की ओर से भयंकर दंड प्राप्त होता है जब देश के लोग समूह बनाकर भीख मांगते फिरते हैं तो एक दिन वे राजा का विनाश कर डालते हैं यदि राजा काम या लोग व किसी गरीब की दीनता भरी प्रार्थना को ठुकराकर उसके धन को अन्यायपूर्वक छीन ले तो समझना चाहिए उसका महान विनाश निकट है जब राज्य की प्रजा राजा का गुणगान करती हुई धर्म का आचरण तथा वैदिक संस्कारों का विधिवत अनुष्ठान करती है उस समय राजा पुण्य का भागी होता है और वही प्रजा जब धर्म के स्वरूप को न समझकर अधर्म में प्रवृत्त हो जाती है तो राजा को पाप का भागी होना पड़ता है जहाँ पापी मनुष्य प्रकट रूप से अत्याचार करते हुए विचरते हैं सत्पुरुषों के दृष्टि में राज्य के भीतर कलयुग प्रकट हुआ समझा जाता है परंतु जब राजा दुष्ट मनुष्यों को दंड देता है तो उसके राज्य में सर्वत्र अभ्युदय होने लगता है अपने आश्रितों को बाट कर खाना मंत्रियों का अनादर न करना और बल के घमंड में चूर रहने वालों को दमन करना राजा का धर्म है मन वाणी और शरीर से समस्त प्रजा की रक्षा करना तथा अपराध करने पर पुत्र को भी क्षमा न करना राजा का धर्म कहा गया है राष्ट्र की रक्षा लुटेरों का मूलुच्छेद और संग्राम में विजय राजा के लिए धर्म माना गया है अपना प्रिय से भी प्रिय व्यक्ति क्यों न हो यदि वह क्रिया अथवा वाणी से भी पाप करे तो राजा का कर्तव्य है कि वह उसे क्षमा न करके दंड ही दे शरणागतों का पुत्र की भांति पालन करे और धर्म की मर्यादा भंग न होने दे जिस समय राज्य में रहने वाले लोग राग द्वेष का त्याग करके श्रद्धापूर्वक यज्ञ करे और उसमें प्रचुर दक्षिणा दे उस समय राजा के द्वारा धर्म पालन हुआ समझा जाता है दिन दुखी वृद्ध तथा अनाथों के आंसू पूछ उन्हें प्रसन्न करना मित्रों को बढ़ाना शत्रुओं का संहार करना साधु पुरुषों का पूजन सत्य का पालन भूमिदान अतिथियों का सत्कार और भित्तों का पोषण करना राजा का धर्म है जिसमें निग्रह और अनुग्रह दोनों प्रतिष्ठित है जो दुष्टों को दंड देता और सत्पुरुषों पर कृपा रखता है उस राजा को इस लोक में और परलोक में भी सुख मिलता है राजा दुष्टों को दंड देने के कारण यम और धार्मिकों पर अनुग्रह करने के से उनके लिए परमेश्वर के समान है जब वह अपने इंद्रियों को संयम में रखता है तो राज्य शासन में समर्थ होता है और जब उनको वश में नहीं रखता तो अपनी मर्यादा से नीचे गिरता है पृथ्वी पुरोहित और आचार्य का सत्कार करें, उनका अनादर न होने दे तथा उनके साथ उचित बर्ताव करे यह राजा का धर्म है जैसे यमराज सभी प्राणियों पर अपना समान रूप से शासन करते हैं उसी प्रकार राजा को भी बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों को नियंत्रण में रखना चाहिए प्रमाद छोड़कर क्षमा विवेक धैर्य और सद्बुद्धि की शिक्षा लेनी चाहिए सब प्राणियों के सामर्थ्य का ज्ञान रखना चाहिए मीठे वचन बोलना तथा नगर और देश के लोगों की रक्षा करते रहना चाहिए राज्य की रक्षा तो वही कर सकता है जो बुद्धिमान और सूरवीर होने के साथ ही दंड देने का जानता हो जो दंड देने से हिचकता है वह मूर्ख और कायर मनुष्य क्या राज्य की रक्षा करेगा तुम्हें सुंदर, कुलीन, राजभक्त एवं बहुत मंत्रियों को सांस लेकर आसनवासी वासी तपस्वियों तथा दूसरे लोगों की भी बुद्धि की परीक्षा करनी चाहिए इससे तुमको संपूर्ण भूतों के परम धर्म का ज्ञान हो जाएगा फिर स्वदेश में द्रहो या परदेश में कहीं भी तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा इस तरह विचार करने से धर्म ही अर्थ और काम से श्रेष्ठ सिद्ध होता है धर्मात्मा पुरुष इस इस्लोक में तथा परलोक में भी सुख रहता है यदि मनुष्यों को सम्मान दिया जाए तो वे सम्मान सम्मानदाता के हित के लिए अपने पुत्रों और स्त्रियों को भी निछावर कर देते हैं प्राणियों को अपने पक्ष में मिलाए रखना उन्हें कुछ देना बीठी बोली बोलना प्रमाद का त्याग करना और पवित्र रहना यह राजा का ऐश्वर्य बढ़ाने के महान साधन है मानधाता तुम इन सब बातों की ओर से कभी उपेक्षा न रखना इंद्र ही बर्ताव किया हैचरण करता है उसके सुयस को देवता ऋषि पितर और गंधर्व सदा गाते रहते हैं भीष्म जी कहते हैं उतत्थ मुनि के इस प्रकार उपदेश देने पर मानधाता ने निर्भीक होकर उसका पालन किया और बिना किसी की सहायता के संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार जमा लिया राजा के तुम भी मानधाता की ही भांति धर्म का पालन करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करो